आनंद की खोज ध्यान और उसके प्रकार अन्य प्रकार के ध्यान ज्योति ध्यान ज्योति अथवा प्रकाश को चैतन्य एवं ज्ञान का प्रतीक माना गया है क्योंकि चैतन्य या ज्ञान जैसे अति सूक्ष्म एवं दुरूह वस्तुओं का ध्यान करना प्रारंभ में संभव नहीं है अतः ज्योति का ध्यान किया जाता है स्वामी विवेकानंद ने विशोका व ज्योतिस्मती इस पातंजल सूत्र की व्याख्या में लिखा है हृदय में कमल की कल्पना करो जिसकी पंखुड़ियां अधोमुखी है उसके बीच सुसुमना नाड़ी की कल्पना करो रेचक करते समय सोचो कि कमल उर्ध्वमुखी हो रहा है ऊर्धमुखी कमल के बीच महाद्योति विद्यमान है उस ज्योति का ध्यान करो अथवा सिर के ऊपर एक कमल की कल्पना करो जिसके केंद्र में पवित्रता है और ज्ञान ढंठल है आठ पंखुड़ियाँ योगी की अष्ट सिद्धियों की प्रतीक है भीतर पुंग तथा स्त्री के सर त्याग है इसका अर्थ है कि अष्ट सिद्धियों के भी त्याग से परमात्मा मिलते हैं इस कमल के भीतर उस ज्योतिर्मय सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान करो हृदय कमल में शोक रहित धूम रहित ज्योति शिखा का ध्यान करो यह मानो हमारी आत्मा है जिस प्रकार एक दीप शिखा के बाहरी हिस्सों के भीतर एक और श्वेत अंश रहता है उसी तरह हृदयस्थ ज्योति के भीतर भी एक श्वेत अंश का चिंतन करो जो हमारी आत्मा की भी आत्मा परमात्मा है हृदय हृदयाकाश में एक छोटे किंतु तेजस्वी ज्योति पुंज की कल्पना करो सोचो कि वह धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते उसने समस्त हृदय हृदयाकाश को व्याप्त कर लिया है अब सोचो कि वह और बढ़ रहा है तथा उससे समग्र देह व्याप्त हो रहे हैं अब वह बढ़ते बढ़ते समस्त विश्व ब्रह्मांड को परिव्याप्त कर रहा है हमारी आत्मा ज्योतिर्मय है इसका हृदय में ध्यान करो फिर सर्वत्र वर्तमान ब्रह्म ज्योति की कल्पना करो अब आत्मा की ज्योति को ब्रह्म की ज्योति में विलीन करने का प्रयास करो जिस प्रकार एक रूप का अवलंबन लेकर ध्यान किया जाता है उसी प्रकार शब्द या ध्वनि के सहारे भी ध्यान किया जा सकता है एक बार स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण से शिकायत की कि पास के कारखाने के भोपू की आवाज़ से उनके ध्यान में व्यवधान होता है इस पर श्री कृष्ण ने इस आवाज पर ही ध्यान करने का निर्देश दिया था कुछ लोग रूप से अधिक नाम व ध्वनि प्रवण होते हैं ऐसे लोग मंत्र का मन ही मन या जोर से जप करते हुए उसकी ध्वनि पर मन को एकाग्र कर सकते हैं जैसे रूप का ध्यान अर्थ का चिंतन किए बिना ही हृदय अथवा भ्रूमध्य आदि किसी स्थान में किया जाता है वैसे ही ध्वनि या मंत्र का ध्यान भी हृदय में किया जा सकता है वेदांत साधना के समय श्री रामकृष्ण की वेदांत साधना में गुरु तोतापुरु ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म में मन को लीन करने का निर्देश दिया पर श्री रामकृष्ण ऐसा कर नहीं थके क्योंकि माँ जगदम्बा का चिरपरिचित रूप उनके मानस पटल पर उभर आता था अब तोतापुरीजी ने निकट ही पड़े एक कांच के टुकड़े को उठाया और उनकी भौहों के बीज गड़ाते हुए उस बिंदु पर ही मन को एकाग्र करने को कहा ठीक इसी प्रकार की बात स्वामी विवेकानंद के साथ श्री रामकृष्ण ने भी की उन्होंने अपने तीक्ष् नखाग्र को स्वामी जी के मस्तक में गढ़ाकर उन्हें उस स्थान पर मन को एकाग्र करने का निश्चय निर्देश दिया था वेदना के बिंदु में मन आसानी से केंद्रित हो जाता है अतः धारणा के लिए पीड़ा एक उत्कृष्ट उपाय है वेदना के स्थान पर मन के एकाग्र हो जाने पर उसी स्थान पर आसानी से चैतन्य का ध्यान किया जा सकता है वेदांत सिद्धांत पर आधारित ध्यान सोचो कि पहला सोचो कि सच्चदानंद मानो एक सागर है और तुम जीवात्मा उसमें मीन की भांति विचरण कर रहे हो दूसरा कल्पना करो कि सच्चिदानंद ब्रह्म आकाशवत निराकार है और तुम जीवात्मा एक पक्षी की भांति उसमें उड़ रहे हो तीसरा सच्चिदानंद मानो सागर है और उसमें जीवात्मा रूपी घट डूबा हुआ है जो भीतर बाहर जल से व्याप्त है अब सोचो कि घट फूट गया है और अब सर्वत्र केवल जल ही जल हो गया है चौथा सच्चिदानंद सागर है उसमें लहरे तथा बुलबुलें जीव है और एक बड़ी लहर परमात्मा है पांचवा सर्वत्र एक अखंड ज्योति व्याप्त है जिसमें मैं जीवात्मा भी एक ज्योतिर्पुंज हूँ इस अखंड ज्योति के अंदर अन्य प्राणी भी ज्योतिपुंजों के रूप में स्थित है शास्त्र वाक्यों पर ध्यान प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है शब्द और अर्थ या उसके द्वारा अभिव्यक्त विचार एक दूसरे से अभिन्न है ये अर्थ भी अनेक हो सकते हैं कभी कभी शब्दों के वाक्यों के मात्र वाक्यार्थ से उनका सही अर्थ नहीं निकलता शब्दों के पीछे वाचार्थ से कहीं अधिक लक्षार्थ निहित रहता है इस अर्थ को जानने के लिए उस शब्द पर ध्यान करना आवश्यक है अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के वाचार्थ तथा लक्षार्थ तो प्रसिद्ध ही है स्वामी तुरयानंद जी गीता के प्रत्येक श्लोक पर घंटों ध्यान किया करते थे जिसके द्वारा वे उनका गूढ़ार्थ जान पाते थे जैन शास्त्रों में भगवान महावीर के उपदेशों का ध्यान तथा ईसाई धर्म में ईसा मसीह के उपदेशों के ध्यान का विधान है वस्तुतः ध्यान का लक्ष्य ही है ध्येय विषयक वास्तविक अर्थ जानना ध्यान चरम लक्ष्य तथा अंतिम सीढ़ी समाधि में परिणित होता है जिसकी परिभाषा है तदैवार्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमिव समाधि अर्थात जहाँ ध्यान का प्रत्यय मानव तिरोहित होकर केवल उसका अर्थमात्र अभिभा प्रतिभाष होता है उसे समाधि कहते हैं शब्द के आश्रय से ध्यान करना वस्तुतः मंत्र योग अथवा नाम जप का विषय है स्वप्न ज्ञान के अवलंबन से किया गया ध्यान स्वप्न में बाह्य ज्ञान रुद्ध हो जाता है उस अवस्था में मन बाह्य जगत के चिंतन से निवृत्त हो स्वच्छ सूक्ष्म अचेतन जगत में विचरता है अतः कभी कभी वह अवस्था में ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है जो जागृत अवस्था में संभव नहीं होता लेकिन सपनों की भाषा जागृत अवस्था से भिन्न सांकेतिक भाषा होती है इन कारणों से स्वप्न में प्राप्त ज्ञान ध्यान के एक श्रेष्ठ प्रत्यय के रूप में ग्रहण किया जा सकता है स्वप्न यदि देव देवताओं अथवा महापुरुषों का दर्शन हो तो उनका ध्यान किया जा सकता है देवी देवताओं के दर्शन न हो तो भी कभी कभी हम ऐसा स्वप्न देख सकते हैं जिसमें आनंद अथवा गहरी शांति अथवा तृप्ति का अनुभव हो जो जागृत अवस्था में संभवतः ना हो ऐसा उत्तम भाव पाने पर उसे बनाए रखना तथा उस पर ध्यान करना चाहिए यह स्वप्न में प्राप्त प्रत्यय के ध्यान से अधिक महत्वपूर्ण है इसके अतिरिक्त स्वप्नावस्था में जो बाह्य भाव अर्थात जागृत अवस्था के बहिरमुखी खिंचाव से मुक्त भाव रहता है उसे ध्यान के समय बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए निद्रा ज्ञानालंबन ध्यान निद्रावस्था में बाह्य एवं मानस दोनों प्रकार के विषय रुद्ध हो जाते हैं और इन दोनों से विमुक्त जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है लेकिन अज्ञानवश उसका अनुभव अथवा भान नहीं रहता यदि इस भाव से निद्रा जैसी शून्यवत स्थिति बनाई जा सके तो वही ब्रह्मानुभूति हो जाएगी अथा निद्रा की तरह मन को शून्य बनाना लेकिन स्मृति अथवा आत्मा प्रलय सेल्फ अवेयरनेस बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में स्वप्न एवं निद्रा का अवलंबन लेकर ध्यान की विधि का उल्लेख किया है पर यह दोनों विशेष प्रकृति के लोगों के लिए ही उपयुक्त है बौद्ध धर्म में प्रचलित ध्यान की कुछ पद्धतियाँ बौद्ध धर्म में ध्यान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है इस विषय पर उसमें साहित्य भी विशाल है यहाँ संक्षेप में कुछ पद्धतियों का उल्लेख मात्र किया जाता है धारणा की विधियाँ प्रारंभ में साधकों के मानसिक गठन के अनुसार विभिन्न वस्तुओं जैसे रंग बिरंगी रकाबियाँ अमिताभ बुद्ध की मूर्ति आदि पर मन को एकाग्र करने को कहा जाता है इन विषयों का चयन गुरु करते हैं यथा यदि कोई व्यक्ति बाह्य रूप के प्रति अत्यधिक आसक्त हो अथवा काम के द्वारा विशेष पीड़ित हो तो उसे एक नरकंकाल पर मन को एकाग्र करने को कहा जाता है रकाबियों पर विभिन्न प्रतीक चक्र अथवा चित्र बने रहते हैं जो व्यक्ति विशेष के मन को प्रभावित करते हैं कुआन का चिंतन बौद्ध धर्म की जैन शाखा में एक रोचक पद्धति का प्रचलन है जिसमें गुरु साधक को एक हाथ की ध्वनि अथवा इसी प्रकार किसी अशंगत के किसी असंगत अर्थहीन वाक्य पर चिंतन करने को कहता है इसका अर्थ उस स्थिति को प्राप्त करना है जहाँ तर्क न पहुँच सके क्योंकि सत्य तो मनवाड़ी के अतीत होता है प्रारंभ में युक्त विचार एवं कार्य कारण श्रृंखला में सोचने का अभ्यस्त साधक का मन प्रश्न का पूर्वत अर्थ निकालने का प्रयत्न करता है पर एक क्षण ऐसा आता है जब वह इस तरह कि प्रणाली से सत्य जानने में अमरस्यता का अनुभव करता है उसी क्षण उसे सत्य का साक्षात्कार होता है